मैरी मैरी की खुशी के हाथ में कागज था अरे कोई चित्र है क्या मुझे जरा दिखाओ तो सही दीपा ने मैरी के हाथ से चित्र ले लिया मैरी की आंखों में आंसू थे दीपा चौंक गई उसने पूछा क्या हुआ मैरी बताओ ना तुम रो क्यों रही हो मैरी ने सिसकते हुए कहा मैंने तुम्हारे बगीचे का चित्र बनाया था मगर बंटी उसे देखकर मेरा मजाक उड़ा रहा था वह कह रहा था कि मेरा चित्र बेकार है अब मैं कभी भी चित्र नहीं बनाऊंगी चित्र अच्छा नहीं है यह तो बहुत बढ़िया है हम सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं देखते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार चित्र बनाते हैं यह जरूरी नहीं कि हम सब एक जैसे चित्र बनाए तुम रो मत दीपा की बात सुनकर मैरी का मन जरा हल्का हुआ अगले दिन दीपा के घर उसके रिश्तेदार आए दीपा और मैरी उनके साथ समुद्र के किनारे घूमने गए दीपा अपने साथ रंगीन पेंसिल और कागज भी लेकर गई समुद्र के तट पर कुछ मछुआरे अपनी नाव की मरम्मत कर रहे थे कुछ और लोग मछली पकड़ रहे थे ऐसे सुंदर दृश्य देखकर मेहमान बहुत खुश हुए रंगीन पेंसिल उठाकर वे चित्र बनाने लगे मैरी ने संकोच के साथ कहा मुझे चित्र बनाना नहीं आता वह कुछ देर तक उन्हें देखती रही पर उसे रहा न गया सब कुछ भूलकर चित्र बनाने में, में सब सब दिखाए हर एक ने समुद्र तट को ही देखकर चित्र बनाए थे अब मैरी को एहसास हुआ उस दिन दीपा ने ठीक ही कहा था सबकी नजर एक सी नहीं सोच एक सी नहीं और चित्र भी एक से नहीं हो सकते उत्साहित होकर मैरी ने अपना चित्र निकाला उसके आधार पर एक कहानी बनाई सब हैरान हो गए तुम कहानी अच्छी सुनाती हो सब ने उसकी तारीफ करते हुए कहा आजकल मेरी अपने मनपसंद चित्र बनाती है चित्रों के जरिए बहुत सी कहानियाँ सुनाती है लोग उसकी प्रशंसा करें या न करें ध्यान नहीं देती